पत्रावली 313 कुमारी अलबर्टा स्टारगेज को लिखित 14 ग्रेकोट गार्डन्स वेस्टमिनिस्टर एस डब्ल्यू लंदन 3 दिसंबर अठारह सौ प्रिय अलबर्टा इस पत्र के साथ जोजो को लिखित मैबेल का पत्र भेज रहा हूँ इसमें लिखित समाचार से मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे विश्वास है तुम्हें भी होगी यहाँ से 16 तारीख को भारत रवाना हो रहा हूँ और नेपुल्स में स्टीमर पर सवार हो जाऊँगा अतः कुछ दिन इटली में और तीन चार दिन रोम में पहुँच रहूँगा विदाई के समय तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होगी कप्तान सेवियर और श्रीमती सेवियर दोनों मेरे साथ इंग्लैंड से भारत जा रहे हैं और वे भी मेरे साथ इटली में रहेंगे पिछली ग्रीष्म ऋतु में तुम उनसे मिल चुकी हो लगभग एक वर्ष में अमेरिका लौटने का मेरा इरादा है और वहां से यूरोप आऊँगा सप्रेम एवं साशीस विवेकानंद 314 कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित ग्रेकोड गार्डन्स वेस्टमिनिस्टर एच डब्ल्यू लंदन 3 दिसंबर अठारह सौ छियानबे प्रिय जो तुम्हारे कृपा पूर्ण निमंत्रण के लिए अनेक धन्यवाद किंतु प्रिय जो, जो प्यारे भगवान ने यह विधान किया है कि मुझे 16 तारीख को कप्तान तथा श्रीमती सेवियर एवं श्री गुडविन के साथ भारत के लिए प्रस्थान करना है सेवियर दंपति मेरे साथ नेपुल्स में स्टीमर पर सवार होंगे क्योंकि चार दिन रोम में रुकना है इसलिए मैं अल्बर्टा से विदा लेना जाऊंगा। यहाँ अब कुछ चहल पहल शुरू हो गई है उनतालीस विक्टोरिया के बड़े हाल में कक्षा लगती है जो भर गई है फिर भी और लोग कक्षा में शामिल होना चाहते हैं साथ ही उस प्राचीन भले देश की पुकार है मुझे जाना ही है इसलिए इस अप्रैल से रूस जाने का सभी परियोजनाओं को नमस्कार मैं भारत में कर्म चक्र का प्रवर्तन मात्र कर पुनः सदा रमणीय अमेरिका तथा इंग्लैंड इत्यादि के लिए प्रस्थान कर दूंगा मेबुल का पत्र भेज तुमने बड़ी कृपा की सचमुच शुभ समाचार है केवल थोड़ा अफसोस है तो बेचारे फॉक्स के लिए चाहे जो हो मैबुल उससे बच गई यह बेहतर हुआ न्यूयॉर्क क्या हो रहा है इसके बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा आशा है वहां सब अच्छा ही होगा बेचारा कोला क्या वह अब जीवकोपार्जन में समर्थ हो पाया गुडविन का आगमन बड़े मौके से हुआ क्योंकि इससे व्याख्यानों का विवरण ठीक तौर से तैयार होने लगा जिसका प्रकाशन पत्रिका के रूप में हो रहा है खर्च भर के लिए काफ़ी ग्राहक बन गए हैं अगले सप्ताह तीन व्याख्यान होंगे और इस मौसम का मेरा लंदन का कार्य समाप्त हो जाएगा यहाँ इस वक्त धूम मची हुई है इसलिए मेरे छोड़कर चले जाने को सभी लोग नादानी समझते हैं परंतु प्यारे प्रभु का आदेश है प्राचीन भारत को प्रस्थान करो नए आदेश का पालन कर रहा हूँ फ्रैंकेंस माँ होलिस्टर तथा अन्य सबको मेरा चिर प्रेम तथा आशीर्वाद और वही तुम्हारे लिए भी तुम्हारा शुभाकंक्षी विवेकानंद 315 श्रीमती ओली बुल को लिखित सैंतीस विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन 9 दिसंबर अठारह प्रिय श्रीमती बुल आपके इस अत्यंत उदारतापूर्ण दान के लिए कृतज्ञता प्रकट करना अनावश्यक है कार्य के प्रारंभ में ही अधिक धन संग्रह कर मैं अपने को संकट में डालना नहीं चाहता हूं। किंतु कार्य विस्तार के साथ साथ उस धन का प्रयोग करने पर मुझे बड़ी खुशी होगी अत्यंत छोटे पैमाने पर मैं कार्य प्रारंभ करना चाहता हूं। अभी तक मेरी कोई स्पष्ट योजना नहीं है भारत के कार्य में पहुँचने पर वास्तविक स्थिति का पता चलेगा भारत पहुंचकर मैं अपनी योजना तथा उसे कार्य रूप में परिणत करने के व्यवहारिक उपाय आपको विशद रूप से सूचित करूंगा। मैं 16 तारीख को रवाना हो रहा हूं एवं इटली में दो चार दिन रहकर नेपल्स से जहाज पकडूंगा। कृपया श्रीमती बागान शारदानंद तथा वहां के अन्य मित्रों को मेरा स्नेह दीजिएगा आपके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सदा ही से मैं आपको अपना सर्वोत्तम मित्र मानता आया हूं एवं जीवन भर वैसे ही मानता रहूंगा मेरा आंतरिक स्नेह तथा आशीर्वाद ग्रहण करें शुभाकांक्षी विवेकानंद श्री फ्रांसिस लेगेट को लिखित तेरह दिसंबर अठारह सौ छियानबे प्रिय फ्रेगनेसेंस तो गोपाल फुटनोट गोपाल का प्रयोग श्री कृष्ण के शिशु रूप के लिए किया जाता है यहाँ पुत्र जन्म की प्रतीक्षा में पुत्री के जन्म का संकेत किया गया है तो गोपाल देवी शरीर धारण कर पैदा हुए ऐसा होना ठीक ही था समय और स्थान के विचार से आजीवन उस पर प्रभु की कृपा बनी रहे उसकी प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा थी और प्रार्थनाएं भी की गई थी और वह तुम तथा तुम्हारी पत्नी के लिए जीवन में वरदान स्वरूप आई है मुझे इसमें रंच भी संदेह नहीं है मेरी इच्छा थी कि चाहे यह रहस्य ही पूरा करने के ख्याल से कि पाश्चात्य शिशु के लिए प्राच्य मुनि उपहार ला रहे हैं मैं उस समय अमेरिका आ जाता किंतु सब प्रार्थनाओं और आशीर्वादों से भरपूर मेरा हृदय वहीं पर है और शरीर की अपेक्षा मन अधिक शक्तिशाली होता है मैं इस महीने की सोलहवीं तारीख को रवाना हो रहा हूँ और नेपुल्स में स्टीमर पर सवार हो जाऊँगा अल्बर्टा से रोम में अवश्य ही मिलूंगा पावन परिवार को बहुत बहुत प्यार सदा प्रभु प्रभुपदाश्रित विवेकानंद तीन एक अमेरिकन महिला को लिखित लंदन 13 दिसंबर अठारह सौ प्रिय श्रीमती जी नैतिकता का क्रम विन्यास समझ लेने के बाद सब चीज़ें समझ में आने लगती है त्याग अप्रतिरोध अहिंसा के आदर्शों को सांसारिकता प्रतिरोध और हिंसा की प्रवृत्तियों को निरंतर कम करते रहने से प्राप्त किया जा सकता है आदर्श सामने रखो और उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न करो इस संसार में बिना प्रतिरोध बिना हिंसा और बिना इच्छा के कोई रह ही नहीं सकता अभी संसार उस अवस्था में नहीं पहुंचा कि ये आदर्श समाज में प्राप्त किए जा सकें सब प्रकार की बुराइयों में से गुजरते हुए संसार की जो उन्नति हो रही है वह उसे धीरे धीरे तथा निश्चित रूप से इन आदर्शों को उपयुक्त बना रही है अधिकांश जनता को तो इस मंद विकास के साथ चलना पड़ेगा पर असाधारण लोगों के वर्तमान परिस्थितियों में इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग अलग बनाना पड़ेगा जो जिस समय का कर्तव्य है उसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और यदि वह केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह मनुष्य को आसक्त नहीं बनाता संगीत सर्वोत्तम कला है और जो उसे समझते हैं उनके लिए वह सर्वोत्तम उपासना भी है हमें अज्ञान और अशुभ का नाश करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए केवल यह समझ लेना है कि शुभ की वृद्धि से ही अशुभ का नाश होता है शुभाकांक्षी विवेकानंदक तीन कुमारी अल्बर्टा इस्टारगिज को लिखित होटल मिनरवा फ्लोरेंस 20 दिसंबर अठारह प्रिय अल्बर्टा कल हम लोग रोम पहुंच रहे हैं क्योंकि हम लोग रोम रात में देर से पहुंचेंगे इससे संभवतः मैं परसों ही तुमसे मिलने के लिए आ सकूंगा हम लोग होटल कॉन्टिनेंटल में ठहरेंगे सस्नेह और साशीश विवेकानंद